जो लड़की पहले गाड़ी की छत पर गिरी थी वो अपने पीठ के बल गिरी हुई थी उसके नाक और कान से खून की धार निकल रही थी और उसका मुंह विक्रांत की तरफ हो रखा था इस वक्त उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो विक्रांत की ही तरफ देख रही थी जैसे ही विक्रांत की नजर इस लड़की पर पड़ी उसके होश उड़ गए दरअसल इस लड़की के होठो पर ग्रीन लिपस्टिक लगा हुआ था जिसे देख विक्रांत को तुरंत याद आ गया कि ये वही लड़की है जिससे वो कुछ दिन पहले मिला था ये वही रेड फरारी वाली लड़की है जिसे विक्रांत ने ने उस दिन सुसाइड करने से बचाया था। विक्रांत ने फिर तुरंत जमीन पर पड़ी हुई लड़की को भी देखना शुरू किया। तो पता चला एक बार के लिए लगा की शायद अभी ये जिंदा हो इसलिए उसने फटाफट अपने अदृश्य टूल को एक्टिवेट करके सलोनी की धड़कन को गति देने की कोशिश करने लगा लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब तक इस लड़की की जान जा चुकी थी फिर विक्रांत भागते हुए ये टूल सलोनी की छोटी बहन शगुन पर भी ट्राई किया लेकिन अब तक उसकी सांस भी रुक चुकी थी विक्रांत को मानो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था उसने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को उसने अभी कुछ दिन पहले ही सुसाइड करने से बचाया था वो उसके सामने ही मरी हुई पड़ी रहेगी विक्रांत हैरानी से इधर उधर देखने लगा उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये दोनों बहनें अचानक से क्यों डेड हो गई क्यों मरी ने मारा है या सुसाइड किया यहां पर अब भीड़ लगनी शुरू हो चुकी थी विक्रांत इस एक्सीडेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था भले ही वो उन दोनों बहनों को पर्सनली नहीं जानता था लेकिन फिर भी वो उनसे परिचित तो था ही और इतफाक से विक्रांत इन दोनों से मिल चुका था इस वजह से उसे और ज्यादा दुख हो रहा था विक्रांत ने ऊपर छत की तरफ देखा फिर उसे उस परछाई की याद आई जो उसे अभी थोड़ी देर पहले दिखाई पड़ी थी यह डेंटल हॉस्पिटल था ऐसे में अगर इन दोनों बहनों को सुसाइड करना होता तो फिर यह भला डेंटल हॉस्पिटल की छत से क्यों कूदती जरूर इन्हें किसी ने धक्का दिया है लेकिन कौन, कौन हो सकता है और क्यों दोनों सगी बहनों का मर्डर क्यों किया गया विक्रांत कुछ देर तक डेंटल हॉस्पिटल की छत पर देखता रहा वहां पर कोई हलचल होती नहीं दिख रही थी ऐसा लग रहा था कि इन दोनों बहनों को नीचे धक्का देने वाला कातिल अब वहां से भाग चुका था यहां बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी भीड़ के साथ ही यहां का शोरगुल भी बढ़ता जा रहा था कुछ लोग पुलिस को कॉल कर रहे थे तो कुछ इमरजेंसी सर्विस के नंबर पर कॉल कर रहे थे विक्रांत कुछ सोचते हुए हॉस्पिटल के भीतर की तरफ चल पड़ा हॉस्पिटल के ग्लास डोर से लोगों का हजूम बाहर निकलता हुआ आ रहा था लड़की की लाश मिलने से सभी लोग बाहर आकर इसे देखने को उत्सुक हो रहे थे विक्रांत उन सबसे खुद को बचाता हुआ अंदर पहुंच गया हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में पहुंचकर विक्रांत ने फिर से एक नजर ऊपर की तरफ डाली सात मंजिल अगर किसी ने इन दोनों बहनों को तो विक्रांत ने इस बिल्डिंग की ऊंचाई को कैलकुलेट करते हुए ऊपर छत से नीचे आने तक लगने वाले समय का अनुमान लगाना शुरू किया अगर कातिल ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो अभी वो ऊपर से उतर ही रहा होगा एक बार के लिए विक्रांत के दिमाग में आया कि वो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी में जाकर सीसीटीवी सी फुटेज को चेक करे उसमें ज़रूर इस शख्स का फुटेज रिकॉर्ड हुआ होगा लेकिन फिर विक्रांत को लगा कि अगर ऐसा करने गए तो काफ़ी टाइम लग सकता है इतनी देर में हो सकता है कि वो शख्स यहाँ से निकल जाए और मैं उसे पकड़ भी ना पाऊँ और दूसरी चीज़ विक्रांत ने बस उस शख्स की परछाई ही देखी थी उसे पहचानता भी नहीं इतनी भीड़ में उसे पहचानना भी काफ़ी मुश्किल है अभी विक्रांत सोच विचार कर ही रहा था कि उसके सामने लिफ्ट आकर रुक गई इसमें से काफी लोग बाहर निकले और सब तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे विक्रांत ने मन में कुछ विचार किया और फिर इस लिफ्ट में घुस गया उसने सेवंथ फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबा दिया विक्रांत को नहीं पता था कि वो जो करने जा रहा है उसमें उसे सफलता मिलेगी भी या नहीं वो कातले को पकड़ पाएगा भी या नहीं लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोई भी प्रयास छोड़ना नहीं चाहता था दरअसल जब विक्रांत रिसेप्शन एरिया में खड़े होकर कतिल तक पहुंचने की तरकीब सोच रहा था तब उसके दिमाग में एक आइडिया है उसने अपने टूल की लिस्ट को चेक किया तो पता लगा कि उसके पास एक खास तरह का अदृश्य ट्रैकिंग टूल है जिसकी मदद से वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ही स्मेल या फ्रॉगरेंस को भी ट्रैक कर सकता है ये टूल विक्रांत को खोजी कुत्तों वाली ताकत दे देता था इसकी मदद से वो बड़ी आसानी से किसी भी तरह के स्मेल को ट्रैक कर सकता है ऐसे में अब इन दोनों बहनों के कातिल को पकड़ने के लिए विक्रांत इसी टूल का इस्तेमाल करने वाला था सातवें फ्लोर पर पहुंचने के बाद विक्रांत वहां से सीढ़ियों से चढ़कर सातवें फ्लोर के छत पर पहुंच गया पहले तो वहां पहुंचने के बाद उसने पूरे छत का निरीक्षण किया लेकिन वहां पर किसी के मौजूद होने का कोई सबूत नहीं मिला फिर विक्रांत ठीक उस जगह पर पहुंचा जहां से इन दोनों बहनों को धक्का दिया गया था वहां से विक्रांत ने एक बार झांक कर नीचे देखा वहाँ अब तक काफी भीड़ लग चुकी थी काफी सारे लोग अपने फोन में डेड बॉडी की फोटो क्लिक कर रहे थे तो कुछ लोग वीडियो बना रहे थे एक अलग ही तरह का शोर वहां पर मचा हुआ था विक्रांत फिर अपने अंदाज से ठीक उस जगह पर खड़ा हो गया जहाँ से ये दोनों बहनें नीचे गिरी थी और फिर उसने अपने स्मेल ट्रैकिंग टूल को एक्टिवेट कर दिया टूल को एक्टिवेट करते ही विक्रांत के इस टूल ने यहाँ पर तीन तरह की स्मेल को डिटेक्ट किया दो स्मेल तो लगभग एक जैसी ही थी और ये किसी महंगे परफ्यूम की स्मेल थी विक्रांत ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह उन दोनों बहनों की बॉडी की स्मेल है तो इसको उसने नैगलेक्ट कर दिया लेकिन जो तीसरी स्मेल यहाँ पर डिटेक्ट हुई थी वो किसी परफ्यूम की नहीं बल्कि पसीने की थी जिससे विक्रांत ने अनुमान लगाया कि यह स्मेल जरूर किसी आदमी की है ये स्मेल उसी आदमी की होगी जिसने उन दोनों बहनों को यहाँ से धक्का देकर नीचे गिराया है स्मेल को पहचानने के बाद विक्रांत बड़ी आसानी से उस स्मेल को ट्रैक कर सकता था यानी कि उस टूल की मदद से वो स्मेल के सोर्स तक आसानी से पहुंच सकता था यह डिवाइस स्मेल को ट्रैक कर सकती थी लेकिन यह सिर्फ दो किलोमीटर तक की रेंज में ही स्मेल को ट्रैक कर सकता था विक्रांत को जल्द से जल्द इस आदमी को पकड़ना होगा वरना अगर यह डिवाइस की रेंज से बाहर गया तो फिर उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा विक्रांत जल्दी से उस स्मेल के पीछे भागते हुए जाने लगा ये ट्रैकिंग डिवाइस काफी कमाल का था यह डिवाइस न सिर्फ इन तीनों स्मेल को पहचान सकती थी बल्कि स्मेल की स्ट्रेंथ को भी बता सकती थी विक्रांत स्मेल के स्ट्रेंथ के अनुसार बता सकता था कि वो दोनों बहनें किस दिशा से यहां आई थी और किस दिशा में गई थी उसे पता लगा कि ये स्मेल साथ में फ्लोर पर से आ रही थी विक्रांत उस शख्स के पसीने के स्मेल को फॉलो करता हुआ छत से सीढ़ी से उतरते हुए नीचे उतर गया सातवें फ्लोर पर उतरने के बाद ये स्मैल जिस रूम से आ रही थी वो पेशेंट रूम था वहां पर कई सारे डेंटल पेशेंट पड़े हुए थे विक्रांत को थोड़ी कंफ्यूजन हुई उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस भीड़ में वो कैसे उस आदमी तक पहुंचेगा लेकिन फिर भी वो स्मेल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता गया आगे बढ़ने पर पता लगा कि इस पेशेंट रूम में एक पार्टीशन दीवार भी है विक्रांत उस पार्टीशन दीवार को पार करके उस कमरे में पहुंच गया वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर नीचे ही लेटा हुआ था विक्रांत ने उस आदमी को ध्यान से देखा वो काफी अजीब सा लग रहा था विक्रांत ने देखा कि उस आदमी ने सिर्फ एक शर्ट पहना हुआ था और हाफ पैंट पहना हुआ था लेकिन अभी तक विक्रांत का ट्रैकिंग टूल एक्टिवेट था जिसकी मदद से वो बता सकता था कि ये आदमी मर्डरर नहीं है ये छत पर गया ही नहीं था तो हो सकता है कि ये कोई दूसरा विक्टिम हो लेकिन मर्डरर तो कतई नहीं है हालांकि जब विक्रांत ने नीचे झुककर उस आदमी को चेक किया तो पता लगा कि ये आदमी इंजर्ड नहीं है बल्कि शायद यह बेहोश पड़ा हुआ था विक्रांत को ध्यान आया कि उसे जल्द से जल्द स्मेल के ऑरिजन तक पहुंचना है वरना यह कतिल उसके हाथ से निकल जाएगा उसे देर नहीं करनी चाहिए ये सोचकर विक्रांत फिर सो से उस स्मेल को ट्रैक करने की कोशिश करने लगा अभी वो स्मेल के पीछे बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी वो एक डॉक्टर की फोटो थी और ये वही शख्स था जो अभी जमीन पर बेहोश होकर पड़ा हुआ था